देवी भागवत ग्यारहवा स्क गायत्री महिमा तथा पूजा विधि भगवान नारायण कहते हैं नारद भिन्न पादावली गायत्री ब्रह्म हत्या का समन करती है अभिन्न पादावली गायत्री का जप किया जाए तो पुरुष पाप का भागी बन जाता है सुव्रत धर्मशास्त्रों पुराणों और इतिहासों में गायत्री विविध प्रकार की मानी गई है प्रणों से संपुट छह ओंकार से संयुक्त पांच प्रणव वाली गायत्री का जप करना चाहिए यह भी शास्त्रों की आज्ञा है जितना जप करना अभीष्ट हो उसके आठवें भाग में गायत्री के चौथे पद का जप करना आवश्यक है इस प्रकार जप करने वाले द्विज को भी ज्ञानी समझना चाहिए वह सायुध्य पद का अधिकारी हो जाता है एक संपूर्ण शरोंकारा ये दो गायत्रियाँ केवल ब्रह्मचारियों के लिए है ब्रह्मचारी अथवा मोक्षकामी पुरुष तुरिया गायत्री का जप करे गायत्री का पद पद परो सावधोम यही है। इस में ब्रह्मा का का ध्यान करने से ही जप संपूर्ण फल प्राप्त होता है अब ध्यान बतलाता हूँ सूर्य चंद्रमा एवं अग्नि की तुलना करने वाला प्रणोस्वरूप अचिंत्यमय विकसित हृदय कमल ही जिनका शासन है वे ब्रह्म अचल परम सूक्ष्म ज्योति स्वरूप एवं सच्चिदानंदमय है वे मेरी प्रसन्नता के साधक बने त्रिशूल्योनी सुरभि अक्ष माला लिंग और अंबुज ये सात महामुद्राएं तुरीय गायत्री को प्रदर्शित करनी चाहिए संध्या को ही गायत्री कहते हैं इसका रूप सच्चिदानंदमय है अतः द्विज को चाहिए कि भक्तिपूर्वक इन गायत्री देवी का नित्य पूजन और नमन करें मन में ध्यान करके पांच प्रकार के उपचारों से इनकी मानसिक पूजा की जाती है लम पृथ्वी स्वरूपिणी देवी को गंध अर्पण करता हूँ उन्हें बार बार नमस्कार है हम आकाश स्वरूपणी देवी को पुष्प समर्पण करता हूँ उन्हें बार बार नमस्कार है यम इस वायु स्वरूपणी देवी को धूप समर्पण करता हूँ इन्हें बार बार नमस्कार है रम इस अग्नि देवी को दीपक प्रदान करता हूँ उन्हें बार बार नमस्कार है वम इस अमृतस्वरूपिणी देवी को अर्पण करता हूँ उन्हें बार बार नमस्कार है लृथिव्यात्मने गंध समर्पया नमो नम हम आकाशात्मने पुष्प चापया भी नमो नम यत्मे धूपम चारे ततो वदित च तो तस्मै रम लंग वंग हम इनका उच्चारण करके पुष्पांजलि अर्पण करना चाहिए इस प्रकार मानसिक पूजा करने के उपरांत मुद्रा प्रदर्शित करें फिर मन से देवी का ध्यान करते हुए मुख से मंत्रों का धीरे धीरे उच्चारण करें सिर और ग्रीवा को खपाना निषिद्ध है दांत न दिखाए अर्थात ठहाकर हंसे नहीं विधि के साथ 108, 28 अथवा अशक्त हो तो 10 बार ही गायत्री का जप करें। इससे कम किसी भी स्थिति में नहीं जपना चाहिए इसके बाद उत्तम इत्यादि अनुवाद का मंत्र पढ़कर देवी का विसर्जन किया जाता है विद्वान को जल में खड़े होकर कभी भी गायत्री का जप नहीं करना चाहिए क्योंकि कुछ महर्षियों का यह कथन है कि यह अग्निमुखी कहलाती है जब के बाद सुरभि ज्ञान कुर्म जबकि पंकज लिंग और निर्वाण ये आठ मुद्राएं प्रदर्शित करे इस प्रकार क्षमा प्रार्थना करें, कश्यप के प्रति प्रिय भाषण करने वाली देवी मेरे उच्चारण करने में जो अक्षर पद स्वर और व्यंजन की त्रुटि हो गई हो वह सब आप क्षमा करने की कृपा करें जब अक्षर पद भ्रष्टम तस्सर्वं देवी महामुनि तदनंतर गायत्री तर्पण करने का नियम है इसका गायत्री छंद है विश्वामित्र ऋषि कहे गए हैं सविता देवता है तर्पण करने के लिए इसका विनियोग किया जाता है तर्पण का यह नियम है भू से ऋग्वेद पुरुष का भुआ से यजुर्वेद का स्वर से सामवेद का महा से अथर्वेद का जन से इतिहास पुराण का तप से संपूर्ण आगम शास्त्रों का सत्यम से सत्यलोक संज्ञक पुरुष का और भू से भूलोक संज्ञक पुरुष का भुआ से भूलोक पुरुष का स्वर से स्वरलोक पुरुष का ओम भू से एक पदा नाम वाली गायत्री का भुआ से दो पदा वाली गायत्री का स्व से तीन पद वाली गायत्री का तथा ओम भूभुव स्व से चतुष्पदा गायत्री का मैं तर्पण करता हूँ जो कहना चाहिए इसके बाद उसकी गायत्री सावित्री सरस्वती वेदमाता पृथ्वी अजा कौशिकी साकृति और सार्वजिति इन नामों का उच्चारण करके भगवती गायत्री का तर्पण करना चाहिए तर्पण के अनंतर जात सम आदि ऋचा का पाठ करना आवश्यक है विद्वान पुरुष शांति के लिए मानस तो इस मंत्र का भी पाठ करें इसके बाद त्र्यंबकम इस मंत्र का पाठ करे शांत्यर्थ तत्सोग इस मंत्र का भी जप किया जाता है इसके बाद देवागतु इस मंत्र को पढ़कर अपने दोनों हाथों से संपूर्ण शरीर का स्पर्श करें फिर शोना पृथ्वी इस मंत्र को पढ़कर पृथ्वी देवी को प्रणाम करने का विधान है श्रेष्ठ द्वीज को चाहिए कि वे प्रणाम करते समय नियमानुसार अपने नाम और गोत्र का उच्चारण कर ले